श्री श्री राम कृष्ण सेवक श्रीरामकृष्णकथा चतश परछेद सेबसहिता दसवादन मिता जो प्रभु लघुखट्टायां उपाधारो विश्राम्य मणिभूतले उपीष्ट अस्त मणिना सह प्रभु आलपति प्रकोष्ठ भिमीपे त दंडाय दंडाधार धरोपरी प्रदीप प्रज्वल श्री प्रभु अहेतु अहेतुकृप सिंधु मणे सेवा स्वीक्य श्रीरामकृष्ण पश्य मम पादे दंश पीड़ा दंशपीड़ा अंचित हस्त संवाहन क्रीयताणिश्री प्रभो पादमूले लघुखट्टोपरी उपविष्ट तथा तथ चरणयुगल क्रोड़े गृहत्वा शनै शनै हस्तवाहन करो श्री अतरा अंतरा अंतरा श्री आलपति श्रीरामकृष्ण सहाय कीदृशा मणिमहोदय अत्युत श्रीरामकृष्ण सहामदी स साम्राज आकव वरस्य के कीद प्रसंगो जाता मि महोदय श्रीरामकृष्ण कीदृशो ब्रूहि मणि मोहम्मदी भिक्षु मोहम्मदी सम्राजा आकरव सह गता आकवर गसाह तदा नमाज पाठ कौ पाठम नमाजपाठराने प्राथयते स्म तदा भिक्षु बहिर शन शन प्रकोष्ठा बहिर्गमनोपक्रमचक्रे अन वरेण पृष सन अवद यदी भ्षणीय तदा भिषुक कथम याचनीय श्रीरामक कसंग आलि मणि सचय प्रसंगो भूयि संवृत्त श्रीरामकृष्ण कदृत मणि चेष्टीय बोधो यवचे विधाव्या सचय प्रसंग सिथावत श्रीरामकृष्ण कीदृश्रसंग मि या तस्मिन सर्वथा तस्य यहाँ योगक्षेम चाहती नाबाक यहाकक्षेम वह अपरमे एक वचन शुतवा ये निमंत्रणगृह लघुबालाक स्वयंपनाय स्थान नक्नो कोपी तोजनाये उपेशय श्री श्रीरामकृष्ण न सम्यक पिता पुत्र तत् नम्य पितापुत्रह आदा नयती चेत सूनुनर् पतति भवान त्रिविध साधु प्रसंगम उक्तवान। उक्तम साधु स भोजनम उपवेश भवान साधु बटोह प्रसंगम उतवा रमण्यातन आलोक्य अवद वक्षो विस्फोटो जाता कथम अने रम्य रम्या रम्यालाता सर्वे चरमस्थित विषका भिशक, विषय श्रीरामकृष्ण सहा कह, कह प्रसंग मैं पापवायस प्रसंगम अहर्निश रामनाम जप कौती जल समीप गति किंतु पाँव नक्नो अभी चाहिए संयासीन पुस्तक तत्र केवलं ओम राम रामती लिखित अस्त किंच हनुमता राय यद उक्तं। कि मणि सीता दृष्टि आगता अस् कवल शरीर पति अस्त मन प्राणा तव पादे समर्ता अभी चातक जलम विना, अपरम प्रसंग स्फटिजल न पीबेत अब चोभभक्तिगो प्रसंगम कड़ि ये कुंभबोध तबदबोध नून स्थात योध तबद्वान्मकृष्ण कुम्भ अस्तो। अस्तो न कुंभजान अस्त मा अस्त वा कुंभों नाती अहंता सहस्त्र सहस्रकृत विचारम आचार सा नायात कालम तुष्णिम तस्थ पुनः वजती माली मंदर ईशान मुखोपाध्यायी सह आलापो जाता है महाभाग्य वह त्र आस् तथा सहास्यम। श्रोत शक् श्रीरामकृष्ण सहास ब्रूहिमि तवदत् कर्मकांडम आदि कांडम उक्तवान। यदि ईश्वर त्मक आयात तचन आवासीनावासीकलयाच अपर एकह प्रसंगो जातह, कर्मा जाता यति तब्वरो दर्शनम न केशव सेनाय तद उक्तम, श्री उक्त श्रीरामकृष्ण कि चोषम आदा विस्मृत ठती माक कौती चोषं त्यक्तवा यदा तनय चित्कुते तन भाड अवनमय्य पुत्रसमीपं याति अपर एकः प्रसङ्गः तद्दिने अभवत् लक्ष्मणः पृष्टवान् कुत्र कुत्र भगवद्दर्शनं भवितुम् अर्हति रामो बहुभाषणं परम् अवदत् भ्रातः यस्मिन् मनुष्ये ऊर्जितां भक्तिं द्रक्ष्यासि हसति क्रन्दति नृत्यति गायति प्रेमोन्मादः तत्र ज्ञास्यसि यद् अहं भगवान् अस्मि श्री श्रीरामकृष्ण अहो अहो श्री प्रभु कीय्त्ल तुषि तस्थ मशानवलमति प्रसंगम उतवा तदिवसत अनेकेशा बोधोदय जाता है कर्तव्यकर्म्स अतिग्रह अवदत्यां रावण उपरत देहुला क्रंदतीकुला जता प्रभु श्रीरामकृष्ण्वचन शुवा उच्चहास्यम अकोत् मणि अति सबय अस्त कर्तव्यकर्मोपद्रव ह्रास विधानेय श्रीरामकृष्ण आं पर कोप्य है अन्यासी दरिद्रो वु पतती चेतवा कर्तव्या मणि किंच तद्दीन ईशान मुखोपाध्याय स्थकता विषय उक्तवान उतवा सोपरी यहाँ गृद पतती भवता पंडित पदलोचनाय उत्तर श्रीरामकृष्ण न वामन दासाय उलोस्थन सेमनदा कियदन मणि लघुखट्टायाश् पादशोधसमीपे उपेष्ट श्री प्रभो तंद्रा आगछति स मणिवदती ग सीय गोपाल क्व गया्वर पिहतर विधात परेद्यो नवेमबर मसल से दसमो दिवस सोमवारसर श्रीरामकृष्ण सय्या अति प्रत्यूषे उत्थक कॉती अंतरा अतरा गंगा दर्शन कौती यु कायाधाका से मंदिर मंगलनीराज मणिश्री प्रभो प्रकोष्ठ से भूतले सहित आसत सोपयाद उत्थ सम्य शुणों प्रातः कृत्यां स श्री प्रभो, प्रभो समीपमे उप काली प्रभु। तालक काली गत्वा श्री प्रभु अदय स्ना कालिम ग्छति मणिशह वर्त प्रभु तं प्रकोष्ठ तालकृद्ध कर्तम कालीरंग ग्री प्रभु आसने उप उपवशत तथा पुष्प आदा क्वचि स्वस्तक क्वचि मत कालि का पादप्दे ददा सके चामरम आदा बीजन पुनः स्वकोष्ठ प्रत्यार्तन मणितालकोन्मोचनाय अवदत प्रकोष्ठ प्रवेश लघुखट्टायां उपतनी भाव विवल देवर्तन करो मणिभूतलेका उपनीभु गान गायोन्मत् सन् संगीत छलन मणिकिापय ये काली एव ब्रह्म निर्गुणा पुनः सगुणा अनिणी गान कीदशी षडदर्शन गानम एक मत माली गाली कोजा तामंतणी महाविद्यादिरनाबंध से बंधहारिणी तारिणी गिरीजा गोपजा गोविंद मोहिनी गोविंदमोहिनी शरदे नगेन्द्रनंदिनी ज्ञानदे मोक्षदे मोक्ष कामदे। काम श्री राधा श्री कृष्ण यदि विलासीनी तारये तारिणी इदान सत्व तपन तनयता यीमाता प्राणा जगदंबे जनपाल जनमोहिनी जगज्जननी यशोदा जठरे गृहीतनी हरिला सहायि वृंदवने राधा विनोदनी व्रजवल्लभ विहारकारिणी रासरिणी रसमयी सती रासे प्रगटीत लीला गिरीजा गोपज गिरीजा गोपजा गोविंदमोहिनी तंगे गतिदिनी गाधार्के गौरवर्णे गोलोक गुणगानम कासी शिवे सनातनी सर्वाणी ईशानी सदानंदमयी सर्वस्विणी सगुणे निर्गुणे सदाशिव्रि कोना महिमे मरी मनसा चिंत यदि सकित यदान गायत, पुनः विस्मा पयसी चेत न विस्में दृष्टानी तव रक्तचाप चरण किम आश्चर्य स्मरणमात्र गाया कियत्म श्री प्रभु पृछति अस्त मम इधी अवस्था अ मणिसाहत सहजावस्था श्री प्रभु आत्म ततया, गानस्य ग्रुवप गातुम आरे अकपटो न नवती चेद अक ज्ञा न